किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील तार्किक और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने वाली किताबों की श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं एक पुस्तक श्रृंखला ये पुस्तक श्रृंखला है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई मार्क्सवाद परिचय माला जो संस्करण हम आपको सुना रहे हैं ये दो में गार्गी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था इसकी पहली कड़ी में आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली पुस्तिका कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं की भूमिका इसकी दूसरी कड़ी में प्रस्तुत है मुख्य शीर्षक यानी कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं आगे की बात हमारा आज का समाज दो हिस्सों में बटा है शोषक और शोषित एक वे लोग जो कि मालिक के नाम से पुकारे जाते हैं जिनके हाथ में पैदावार के सभी साधन होते हैं और दूसरे वो लोग जिनका काम मालिकों की सेवा करना उनके काम की चीजें तैयार करना या उनके यहाँ मेहनत करके उनकी मुनाफे की रकमों को आगे बढ़ाते जाना जनता को कपड़े की जरूरत है कपड़ा बनता है सूती मिलों में यानी सूती मिले कपड़ा पैदा करने का साधन है इसी तरह शक्कर की मिले शक्कर पैदा करने का साधन है लेकिन ये मिले और कारखाने जनता के नहीं है उन पर अधिकार है मिल मालिकों का जो की पूंजीपति है ये पूंजीपति मिलों के मालिक तो हैं पर कभी उसमें काम नहीं करते मिलों में काम करते हैं मजदूर एक मिल में काम करने वाले हजारों मजदूरों की मेहनत से जो माल बनता है उसका मालिक होता है एक पूंजीपति क्योंकि मिल उसकी है इस तरह पैदावार के साधनों के मालिक ये पूंजीपति खुद काम ना करके दूसरों की मेहनत की कमाई पर जीते है मुनाफा इनका धर्म है और ये मुनाफा आता है मजदूरों के मेहनत और पसीने की गाढ़ी कमाई से पूंजीपति मजदूर की मेहनत का पूरा दाम न देकर उससे ज्यादा काम लेता है और इस तरह उसका पेट काटकर अपने मुनाफे की थैली को बड़ा करता है दूसरे शब्दों में पूंजीपति मजदूर का शोषण करता है उसे लूटता है। ये पूंजीपति जो संख्या में बहुत कम हैं, मजदूरों की कमाई पर चैन करते हैं गाँव में जमीन अनाज पैदा करने का मुख्य साधन है इस जमीन के मालिक है जमींदार पर वे कभी उस पर खुद काम नहीं करते जमीन पर मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत से जो कुछ पैदा होता है उसे लगान नजराना आदि के शक्ल में हड़प जाता है जमींदार यानी ये भी पूंजीपतियों की तरह दूसरों की कमाई पर जिंदा रहने वाला वर्ग है हमारे समाज में एक तरफ वे लोग हैं जो दूसरों की कमाई पर जीते हैं जैसे पूंजीपति जमींदार महाजन चोर बाजारी करने वाले आदि ये शोषक वर्ग है ये संख्या में कम है दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास अपने शरीर को और काम करने की अपनी शक्ति को छोड़कर अपने नाम की और कोई चीज नहीं है मजदूरी मेहनत के बगैर वे जिंदा नहीं रह सकते समाज में जो कुछ भी हम देखते हैं वो इन्हीं की मेहनत का चमत्कार है लेकिन फिर भी ये गरीब लोग भूखे रहते हैं ये शोषित वर्ग है और समाज में शोषक वर्ग के मुकाबले इनकी संख्या कहीं अधिक है जो मेहनत करे वो भूखा रहे और जो कुछ काम न करे उसका घर भरे यही हमारे आज के समाज में हो रहा है कम्युनिस्ट इस अंधेर नगरी को शोषण की नींव पर खड़े इस पूंजीवादी समाज को मिटाकर उसकी जगह कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना चाहते हैं कम्युनिस्ट समाज की स्थापना उनका अंतिम उद्देश्य है पूंजीवादी समाज समाजवादी समाज और कम्युनिस्ट समाज की मोटी मोटी विशेषताएं क्या होती है उत्तर पूंजीवादी समाज पहला पूंजीवादी समाज दो मुख्य श्रेणियों में बंटा है पूंजीपति और सर्वहारा पूंजीपति मिल कारखाने मशीन जमीन और वे सभी साधन जिनसे दौलत पैदा होती है उनके मालिक हैं ये वर्ग कुछ काम नहीं करता फिर भी हुकूमत पर इसी का अधिकार है समाज में वो सारा काम जिससे जरूरत की चीजें तैयार होती है यानी असली उत्पादन का काम सरवहारा अर्थात आज का मजदूर वर्ग करता है फिर भी उसके हाथ में न तो पैदावार के साधन ही होते हैं और न पैदा किए हुए माल पर उसका अधिकार होता है इन कारणों से सरवहारा को मजबूरन पूंजीपतियों के हाथ अपनी काम करने की ताकत सौंपनी पड़ती है समाज में सरवहारा के मुकाबले पूंजीपति संख्या में बहुत कम है दूसरा पूंजीवादी समाज जनता के लिए अभाव का समाज है समाज में धन दौलत के होते हुए भी जनता के लिए वो भरा पूरा समाज नहीं कहा जा सकता इतिहास में पहले पहले पूंजीपति वर्ग ने पैदावार के साधनों को पूरी की जा सकती लेकिन फिर भी लोगों को अपनी जरूरत की चीजें नहीं मिलती हर तरफ अभाव ही अभाव छाया रहता है ये इसलिए होता है की पूंजीवादी समाज में चीजें जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि मुनाफे के लिए बनाई जाती हैं कौन कौन सी चीज बनानी चाहिए ये फैसला पूंजीपति करता है और वो उसी चीज को बनाता है जिसमें उसे मुनाफा होता है मिसाल के तौर पर समाज को आवश्यकता है कपड़े की लेकिन पूंजीपतियों को मुनाफा मिलता है लड़ाई का सामान बनाने से तो वे जनता की जरूरतों को ठोकर मारकर हथियार बनाने में लग जाएंगे इसी तरह आम बाजार में कोई चीज कम होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं इसलिए पूंजीपति चीजों का दबा डालता है और उस चीज की बनावटी कमी पैदा करता है इसे कहते हैं। पूंजीपति समाज की लाचारी का फायदा उठाता है एक तरफ हजारों लोग भूख से तड़प तड़प कर जान खो देते हैं और दूसरी तरफ हजारों लाखों मन अनाज समुद्र में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है अमेरिका में यह अक्सर होता है जिससे अनाज के दाम न गिरने पाए तीसरा पूंजीवादी समाज शांतिमय अंतरराष्ट्रीय समाज नहीं है वो एक स्वार्थी संकुचित राष्ट्रवादी समाज है जिस तरह देश के अंदर एक पूंजीपति अपने माल को अधिक मुनाफे पर बेचने के लिए दूसरे पूंजीपति से होड़ लगाता है उसी तरह एक पूंजीवादी देश दूसरे पूंजीवादी देश से बाजारों और उप के लिए होड़ लगाता है इस होड़ का अंत तो होता है बड़ी बड़ी लड़ाईयों में जिसमे एक तरफ तो ताकतवर देश अपने से कमजोर और पिछड़े हुए देशों को गुलाम बनाते हैं और दूसरी तरफ पहले से गुलाम देशों का फिर से आपस में बंटवारा करते हैं सरवारा वर्ग या जनता का इन लड़ाइयों या बंदरबाट में कोई हित या स्वार्थ नहीं होता इससे पुंजीपतियों को ही फायदा होता है मिसाल के लिए पिछली लड़ाई से हमारे देश की आम जनता को क्या मिला महंगाई भुखमरी बेरोजगारी और अकाल लेकिन पुंजीपतियों के फायदे छुने हो गए जिसकी पहले एक मिल थी उसकी चार छ हो गयी मुनाफा खोरों की लाखों करोड़ों की तिजोरियां भर गई समाज श्रेणी समाज है जिसमें चंद इजारेदार इजारेदारूंजीपति समाज के बहुत बड़े बहुमत का शोषण करते हैं इस बहुमत में सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि किसान मध्यम श्रेणी का बाबू तबका छोटे दुकानदार आदि सभी शामिल हैं। पूंजीपति समाज के बहुमत का शोषण आसानी से कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि वे जनता पर अपनी इच्छा लाद सकें। इस काम को वे दो उपायों से करते हैं पहले तो वे सरकारी ओहदों पर अपने वर्ग के आदमियों को बिठाते हैं बड़ी बड़ी नौकरियाँ अक्सर बड़े घरों के लोग ही पाते हैं और इस तरह सरकार के जरिए जनता पर अपनी इच्छा लादते हैं दूसरा उपाय है प्रेस अखबार सिनेमा रेडियो आदि को काबू में रख यानी प्रचार के साधनों पर अपना अधिकार जमा प्रेसों के मालिक होते हैं पूंजीपति अपने देश के अधिकांश बड़े अखबार चाहे वे अंग्रेजी के हों या हिंदी के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं यही हाल सिनेमा की कंपनियों का है टीवी और रेडियो तो सरकार की आवाज छोड़कर और कुछ बोलता ही नहीं और सरकार की आवाज का मतलब है पूंजीपतियों की आवाज पूंजीवादी जनतंत्रवाद कहने को तो तमाम जनता को चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है लेकिन चुनावों में खड़े वही हो पाते हैं जिनमें हाथ खोलकर पैसा खर्च करने की ताकत होती है इस प्रकार विधानसभाओं यानी असेंबलियों में पैसे वालों के प्रतिनिधि ही अधिक पहुंचते हैं पूंजीवादी जनतंत्रवाद जनता के नागरिक अधिकारों का ऐलान करता है मजदूरों को सभाएं संगठित करने का हक देता है राजनीतिक पार्टियों को अखबार निकालने की आजादी देता है लेकिन ये अधिकार ये ऐलान हक और आजादी तभी तक रहती है जब तक उसके जरिए पूंजीपति वर्ग की ताकत और उसके मुनाफे को आँच नहीं आती जो ही ये सब अधिकार और आजादी पूंजीपति की रकम और उसकी राजनीतिक सत्ता पर आंख उठाती है त्यो ही वो जनतंत्रवाद के नकली जामे को उतार फेंकता है और असली शक्ल में सामने आ जाता है केरल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की मिसालें हमारे सामने है पूंजीवादी जनवाद सिर्फ थोड़े से आदमियों का जनतंत्रवाद है इसीलिए ये झूठा जनतंत्रवाद है और पूंजीवादी राजसत्ता बहुमत के ऊपर अल्पमत की तानाशाही है पांचवा, पूंजीवादी समाज में मनुष्य को कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति व्यक्ति का संघर्ष एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संघर्ष इसके कारण समाज के अधिकांश भाग को ऊंचे सामाजिक आदर्श के लिए संघर्ष करने में कोई जोश नहीं आता और वे अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ने को मजबूर हो जाते हैं इसके अलावा पूंजीवाद में अधिकांश लोग गरीबी के शिकार हो जाते हैं इसलिए उनकी योग्यता और हुनर से समाज को कोई फायदा नहीं हो पाता और इस तरह समाज की कितनी ही शक्तियां और प्रतिभाएं बर्बाद हो जाती हैं तो श्रोताओ सहयार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला